लक्ष्मी कांत विष्णु की यह अलहद कारणी वाणी सुनकर उन्हें प्रसन्न करते हुए परमपिता ब्रह्मा जी उनके उधर में प्रविष्ट हुए सत्य पराक्रम वाले ब्रह्मा जी ने विष्णु के उधर में स्थित उन्हीं सब लोगों को देखा और उसमें बहुत भ्रमण करने के उपरांत भी विष्णु देव के उदर का अंत नहीं पा सके सभी इंद्रियों द्वारा ऐसा सोचकर और श्री ब्रह्मा जी की गति को जानकर सर्व व्यापक विष्णु ने शीघ्र ही उनकी अविलासा पूर्ण करने की इच्छा की। तत्पश्चात् सभी द्वारों को बंद देखकर पितामह ने अत्यंत शुभ रूप धारण करके नाभि मार्ग में अपने आप को पाया तथा पद्मसूत्र कमल नाल के सहारे पुष्कर कमल से स्वयं को बाहर निकाला तदनंतर पद्म गर्व के समान कांति वाले जगदधिहनी स्वयं भू पितामह भगवान ब्रह्मा के कमल के ऊपर शोभित हुए उस समुद्र के मध्य परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु में अनेक प्रकार के संघर्ष चल रहा था उसी समय श्रेष्ठ स्वर्ण के समान वस्त्र को धारण करने वाले अमे आत्मा वाले जीवों को स्वामी सूल महादेव कहीं से वहां आ पहुंचे। वे शेष सैया अत्यंत भगवान विष्णु थे। उनके शीघ्रतापूर्वक चलने से, चरणों के प्रहार से, सफीरित होकर समुद्र जल की बड़ी-बड़ी बूंदें आकाश तक पहुंचने लगीं। और वहां कभी अत्यंत गर्म तथा कभी अत्यंत शीतल वायु बहने लगी उस महान आश्चर्य को देखकर श्री ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु से कहा है कि ये शीतल एवं उष्ण जल की बूंदें इस कमल को अत्यंत कामप्याय मान कर रही इस विषय में मेरी संका का समाधान कीजिए अथवा आप कुछ और करना तो नहीं चाहते परमपिता ब्रह्मा जी के मुख से निर्गत इस प्रकार की बात सुनकर अप्रतिम कर्म वाले तथा असुर संहारक भगवान विष्णु सोचने लगे कि मेरी नाभि में इस कौन से जीव ने अपना स्थान बना लिया है जो इस तरह प्रेम पूर्वक मधुर मधुर बोल रहा है तथा मैंने इसके प्रति कहीं क्रोध किया है ऐसा मन में ध्यान करके भगवान विष्णु यह उत्तर देने लगे आप भगवान हैं और आपको यहां कमल के विषय में व्याकुलता क्यों हो रही है हे देव मैंने कौन सा त्रिष्ट कार्य किया है जो आप मुझसे प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं हे पुरुष श्रेष्ठ इसका कारण मुझे यथार्थ रूप से बताइए लोक यात्रा का अनवर्तन तथा कमल की आभा के समान नेत्र वाले देवेश्वर विष्णु के इस प्रकार बोलने पर वेद निधि प्रभु ब्रह्मा ने उनसे कहा यह मैं आपकी ही इच्छा से पूर्व काल में आपके उदर में प्रविष्ट हुआ था हे प्रभु जिस प्रकार प्रथम मेरे उदर में प्रवेश करके आपने सभी लोगों को देखा उसी प्रकार मैंने भी आपके उधर में उन संपूर्ण लोकों का दर्शन किया है हे अनग वहां में हजार वर्षों तक चक्कर लगाता रहा इसके बाद ईर्ष्या भाव से युक्त होकर आपने मुझे वस्मे करने की इच्छा से चारों ओर से सभी इंद्रिय द्वार स्वीकारता पूर्वक बंद कर लिए तदनंतर हे महाभाग मैं अपने तेज के प्रभाव से विवेक पूर्वक अति सूक्ष्म रूप धारण कर आपके नाभि स्थल से कमल नाल के सहारे बाहर निकल आया इसके लिए आपके मन में थोड़ा भी विषाद नहीं होना चाहिए हे विष्णु जो यह मेरा बाहर निकलना हुआ है वह किसी विशेष कार्य के लिए है तदनंतर पिता महाब्रह्मा की प्रिय पवित्र तथा कल्याणमयी वाणी सुनकर हृणे का के शत्रु अप्रमेय आत्मा भगवान विष्णु ने ईर्षा रहित होकर उनसे यह वचन कहा कि आपके नाभि कमलोद्भव स्वरूप इस कार्य के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया आपको बोध कराने की इच्छा से मैंने तो क्रीडा पूर्वक देवयोग से यौंही अपने सब दरवाजों को सीधर बंद कर ली इसे आप कुछ भी अन्यथा न समझें मैंने आपको जो भी उपकार किया है वह सब आप क्षमा करें हे प्रभु मेरे द्वारा बहन किए जाते हुए आप अब कमल से उतर क्योंकि आपकी अत्यंत गुरुतर तथा तेज संपन्न होने के कारण मैं आपका भार सहन करने में समर्थ नहीं साव परम पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगिए इस पर भगवान विष्णु कहने लगे हे प्रभो आप नीचे उतराइए और यही वर दीजिए कि आप मेरे पुत्र बनेंगे हे सत्रुदलन इससे आपको भी अपार हर्ष प्राप्त होगा हे प्रभो आप सद्भावनापूर्ण वचन बोलिए और कमल से नीचे उतराइए आप महायोगी तथा प्रणव रूप हैं आप हमारे पूज्य हैं आज से आप सबके स्वामी हैं तथा स्वेद पगड़ी से सदा सोभाय मान रहेंगे और इस प्रकार पद्मयोनि नाम से लोक में प्रसिद्ध हूँ हे ब्रह्मन हे प्रभु आप मेरे पुत्र तथा सात लोकों के स्वामी हूँ तत्पशाद कृतधारी भगवान विष्णु से ऐसा ही होगा कहकर भगवान अर्थात वर देकर परमपिता ब्रह्मा जी युक्त तथा द्वेष रहित हो गए इसके बाद पितामह ने उदीयमान सूर्य की आभा के समान विशाल मुख वाले तथा अत्यंत अद्भुत रूप वाले शिव को अति समीप आते हुए देखकर भगवान विष्णु से कहा हे विष्णु अप्रमेय विशाल वक्त्र संपन्न बराह के समान दाणों वाला फैले हुए केशों वाला दस बुझाओं वाला त्रिशूलधारी नेत्रों से हर जगह स्थित अर्थात सर्वदर्शी मुन्य की मेकला धारण किए विकृत रूप वाला उन्नत तथा विशाल मेड्रे वाला अत्यंत भयंकर धोनी करता हुआ साक्षात लोक प्रदुतुल्य महान कांत शंपन तथा तेज फुंज साय कौन प्राणी सभी दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त करके इधर ही चला आ रहा है परम ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा है इस सागर में चलने के कारण जिनके दोनों पैरों के आघात से आकाश में महान बेघ से जलाशय उठ रहे हैं सभी और उठी वही विशाल जल बूंदों से आप शिक्त हो चुके हैं जिनकी नासिका से निकली हुई वायु से आपके साथ कंपायन मानिय है महापद्म जो मेरी नाभि से उत्पन्न है स्वच्छंदता पूर्वक दोलाय मान हो रहा है वे ही आद अंत रहित पार्वती नाथ भगवान शंकरजी जी आ रहे हम दोनों मिलकर इस के द्वारा इन वृखावत महादेव जी की प्रार्थना करें